योग क्या है कर्मयोग यद्यपि सिद्धांत काम के लिए काम का आदर्श बड़ा सहज लगता है किंतु व्यवहार में बहुत कम लोग जब तक कि वे भगवान की कृपा से अपने आत्मनिरीक्षण शक्ति बढ़ा नहीं पाते इसका अनुगमन कर पाते हैं निरंतर सतर्कता और आदर्शों के स्मरण के बिना काम मदद की जगह बंधन बन जाता है इसलिए सभी बड़े आध्यात्मिक शिक्षकों ने साधकों को राय दी है कि वे काम को प्रार्थना और ध्यान से जोड़कर ही व्यवहारिक रूप में और वह भी तब जब वे पूर्ण रूपेण इस कार्य को पूर्ण करने में सक्षम हो एक ईसाई रहस्यवादी ने ठीक ही कहा है कि अगर हम लोग प्रार्थना के क्षेत्र में बहुत दूर चले गए हों तो हमें कर्म पर जोर देना चाहिए अगर हम लोग आंतरिक जीवन में मध्य तक ही पहुँचे हों तो हमें बाहरी जीवन में बहुत कम ही उतरना चाहिए अगर हम आध्यात्मिक जीवन में बिल्कुल ही न बढ़े हों तो हमें व्यावहारिक दुनिया में बिल्कुल ही नहीं उतरना चाहिए पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित एक बंगाली को जो त्याग की परिहासपूर्ण आलोचना कर रहा था और शिक्षित नवयुवकों को देश के विकास में जुट जाने की आवश्यकता पर बल दे रहा था श्री रामकृष्ण ने कहा था वर्षा के प्रारंभ के समय गंगा में जन्मे छोटे छोटे केकड़ों को तुमने देखा है इस व्यापक विश्व में तुम उस एक छोटे से केकड़े से भी क्षुद्र हो तुम विश्व के लोगों की मदद कर रहे हो यह कहने का साहस ही कैसे करते हो पहले मनुष्य को भगवान से अधिकार प्राप्त करने दो उसे उसकी शक्ति से संपन्न होने दो तभी वह दूसरों की मदद करने की बात सोच सकता है पहले मनुष्य को सभी अहंकारों से मुक्त होना चाहिए तभी आनमय माँ उसे संसार की सेवा करने का आदेश देंगी ऐसे ही संदर्भों में परमहंस जी यह भी कहा करते थे प्रत्येक व्यक्ति राजा जनक की तरह रह रहा है लेकिन वह भूल जाता है कि राजा जनक को कर्मयोगी होने के पहले बहुत कड़ी आध्यात्मिक साधना करनी पड़ी थी सफलता के लिए बिना मूल्य चुकाए आजकल प्रत्येक व्यक्ति राजा जनक होना चाहता है यह धोखा धड़ी अधिक दिन नहीं चल सकती एक टीकाकार ने परमहंस की कर्म संबंधी अवधारणा को इस प्रकार व्यक्त किया है श्री रामकृष्ण इस प्रकार की नकली मानव कल्याण की भावना में अविश्वास रखते थे जो दानशीलता के रूप में क्रियान्वित होती थी उन्होंने लोगों को इसके विरोध में आगाह किया उन्होंने मानव कल्याण की अनेक क्रियाओं में केवल अहंकार दम्भ यशलिप्सा और खोखले मनोरंजन तथा अपराध वृत्ति को तृप्त करने के प्रयास को देखा था उन्होंने सिखलाया कि सच्ची दानशीलता भगवत प्रेम का परिणाम है जो मानव सेवा को पूजा के रूप में ग्रहण करता है कर्मयोग के कठिन पथ पर चलने वाले साधक के लिए सबसे बड़ा खतरा गुण का गर्व और दूसरों की कमजोरियों को न सह पाने की क्षमता आदि होता है जिसके प्रति उसे सतर्क रहना चाहिए स्वामी विवेकानंद के अनुसार कर्मयोगी के लिए केवल सहिष्णुता ही यथेष्ठ नहीं है क्योंकि वहाँ सदा ही आश्रयता का भाव रहता है और आश्रयता का अर्थ ही होता है उस व्यक्ति का बड़प्पन जो किसी को कुछ देता या मदद करता है इसलिए कर्मयोगी अगर सचमुच में पूजा के रूप में किसी की सेवा करता है तो उसकी धारणा समग्र स्वीकृति भी होनी चाहिए ईसा के मन में ऐसे पादरियों के लिए सदा ही घृणा का भाव रहता था जो अपनी पवित्रता पर गर्व करते थे और अभागी पापियों की रंच मात्र भी चिंता नहीं करते थे उनका यह कथन तुम यह मत निर्णय दो कि तुम पर निर्णय नहीं होगा असहिष्णुता की मूर्खता को सभी समय के लिए रेखांकित करता है विलियम ब्लैक की भाषा में बहुत से सुधारकों ने दूसरों की आत्माओं को बचाने के मदोन्मत प्रयास में अपने को पवित्रता का शैतान बना लिया है कर्मयोग के पथ में बाधा उत्पन्न करने वाली ये कुछ कठिनाइयाँ हैं और इनमें से सबसे प्रमुख चार पथों का विस्मरण है यह आवश्यक है क्योंकि जहां भक्त ज्ञानी और राजयोगी मानव संसार को भूलने में समर्थ होते हैं वहाँ कर्मयोगी निरंतर विश्व में रहता है किंतु उसका नहीं होता लेकिन निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है बस रहते कि साधक अपने जीवन में अंत तक विनम्र नगनशील सतर्क और कर्मठ बना रहे भगवान की कृपा से कालांतर में वह बहुत शीघ्र ही अपने स्वार्थ रहित कार्यों के माध्यम से उसी परिणाम को प्राप्त करेगा जिसे दूसरे लोग अन्य पथों का अनुगमन करके पाते हैं